पूर्ण पूर्ण मुद्दे पूर्ण आदा पूर्ण में वशिष्य ओ शांति शांति शांति स्मृति पुराणाना आल करुणा नमा भगवत्म शोक शंकर शंकर भगिने व्योम बद शांति शांति शां नम श्री शंकरानंद गुरु ज विलास महाम ग्रह क्रश कर्मणे श्रीमदी मुनि द्वारा रचित पंचदशी ग्रंथ वेदांत में प्रकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है मतलब करने के लिए जो उपाय है आत्मा को दिखाने के लिए वही यहाँ पे दिखाए गए इसमें कर्म और उपासना के बारे में कोई कथन नहीं है तो हम लोग इसको पढ़ते हुए पहले शुरू किए थे संविध शुद्ध चेतन मत जो है ये जानने की प्रक्रिया भी अलग होता है इंद्रियों के माध्यम से स्थूल विषय को जानते हैं जागृत काल में और जो है केवल मन के माध्यम से प्रातिभाषिक वस्तु को जानते हैं अपना काल और शुद्ध ज्ञान कोई उपकरण नहीं रहता परंतु तो अपने अज्ञान को जानते हैं कुछ भी नहीं जानने का जो एक आनंद उसका अनुभव करता है इसलिए ज्ञान के विषय अलग अलग होने पर भी जो है ज्ञान में कभी भिन्नता नहीं ज्ञान तो जैसा आज तीनों अवस्था में जानता सो तीनों एक ही प्रकार इसी इसी प्रकार प्रकार काल काल भी ऐसा है आने वाले काल भी ऐसा आने वाले ही से जितना पीछे चले जाएंगे ज्ञान की एक रूपता और कितना भी विशेष में जाएंगे ज्ञान की एक रूपता का भी परिवर्तन रोज से जाता है यही जो है ये जिसको शुद्ध चेतन यही हमारा स्वरूप है यही आत्मा है इसलिए आत्म, आत्मा की जन्म नहीं है, है, है।, है। विषय नहीं रहने के समय प्रतिथि ऐसा लगता है कि हो सकता है ज्ञान नाम परंतु तो विष्णय नहीं रहने का जो ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है वो, वो कभी नहीं जाते इस प्रकार से ज्ञान की एक रूपता को दिखा करके परमात्मा ने इस सृष्टि में मतब समझना कैसे है तो यहाँ पे माया माया का दो भाग बताया एक, एक है शुद्ध मलिनतम प्रधान तो उसी माया में प्रतिफलित चेतन शुद्ध शब्द प्रतिफलित चेतन इसके ईश्वर बोलते हैं और सत्य गुण ज्ञान ज्ञान ज्ञान से होता होता है, भी होता है, आनंद तो इसीलिए ईश्वर हमेशा जो है ज्ञान रूप भी है देखिए ईश्वर रूप भी है, ज्ञान रूप भी है आनंद रूप भी है क्यों क्योंकि सत्य का धर्म ही ऐसा है और मलिन तमो प्रधान में प्रतिफलित होने के कारण वो चेतन क्या होता है कि ईश्वर में एक एक ही भाव रहता है परंतु तो ये के अलग अलग अलग अलग अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं और यही होती साम इस प्रकार ये जो है माया, दो अभी अभी माया के दो भाव दिखा करके मतलब एक अज्ञान अभिमाया के माया बोलते हैं बोलते हैं इस अविधता में प्रतिफलित होकर चेतन दिखाई पड़ते हैं, हैं। है उसको है।, तो है।, है अब जो है जैसे जिस, जिस, जिस हमको सामने दिखाई पड़ता तो है उन वस्तु को लेकर शुद्ध चेतन को समझाना है इसीलिए यहाँ पे बोले थे कि तम प्रधान प्रकृति को जो है भोग के लिए फिर परमात्मा ने क्यों किए थे पहले परमात्मा ने शुद्ध शब्द गुण से ज्ञानेन्द्रियों तो को बनाया और समस्ती प्रथम अंश से अंतकरण को बनाया फिर उसी प्रकार से अलग अलग रजगुंत से जो उद्भुत कर्मेंद्र को बनाया और समस्त रजगुंत से प्राण को बनाया अब बचा है उस तमो गुण को भी पंचीकरण किया पंचीकरण करके पंच लोगों ने इस पढ़ लिए थे पंच पंचवीर देशा क्रमात इंद्रिय पंच काशन थे 19 नंबर कहा तक पढ़ लिये स्टेशन तो ए, इस ए तो में आपने इसको देखा है प्रकार यहां पे जो अधिकता जिस समय होती है उसी के सहारा देखा क्रम से मतलब आकाश तन मात्रा से सूत्रेंद्रिय वायु तन्मात्रा से त्वेंद्रिय व स्पर्शेंद्रिय और मरा रूप है। रूप रूप को देखते हैं फिर और मतलब और इस प्रकार इस इस अंतकरण के द्वारा इसका जो समस्ती अंश है तहीं मनोविमर्श रूपम शायद बुद्धि शायद निश्चय आत्मिका इसी से भी समस्त अंश से तो अंतकरण को बनाया और वृत्ति भेद से दो प्रकार है परन्तु तो हम लोग वृत्ति भेद से चार प्रकार भी बोलते हैं आज हम दो बोलते हैं वहां पे मन के साथ चित्त को समझ लेना है और बुद्धि के साथ अहंकार को समझ लेना है और जहा पे चार बोलते हैं पे चार है से मत करण एक होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि चार प्रकार के व्यवहार होते हैं कहें वस्तु तो को देखकर ये क्या है वो क्या है ये भी हो सकते वो भी हो सकते ये संकल्प विकल्प करते हैं ये मन के काम है मनो विमर्श रूप बुद्धिश निश्चय का और बुद्धि क्या है जो निश्चय करके बोल देती है कि नहीं ये ऐसे ही है इस प्रकार जो बोलते हैं वो और ये मन को ये वो इसकी मदद करने के लिए चित्त अंश रहता है और उसके बाद निश्चय करते हैं बुद्धि के तरह और अहंकार क्या बोलते हैं मैं इसको जाना बुद्धि के साथ मैं इसको जाना इस प्रकार से जो अन्य जगत तो जो हम देखते हैं कि अब तक चार प्रकार से उसमें इतना ही है कि जहाँ पे सत्रह अवय बोलते हैं वहां पे यही है कि मन के साथ चित्त का ग्रहण हो जाते हैं अहंकार का ग्रहण हो जाता है इस अंतकरण से जो है वस्तु का यहाँ पे लिखते हैं तेईस सहसूय वर्तमान अंतकरण मनोबुद्धि उपादान भूतम अतः को, को एक साथ मिला करके साथ मिला करके अंतकरण मनोमान उसके विद्यमान रहता है किस रूप में अंतकरण रूप में उत्पन्न होता है मनोबुद्धि उपादान और मनोबुद्धि का उपादान करना है उसमें अंतकरण में हो जाता है है है से भी आएगा मतलब शरीर शरीर करने के लिए शरीर में हमारा कौन है? पंच पंच पंच कौन ज्ञान कर्म मन चित्त अहंकार जीव जब एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है इस अंतकरण में अथवा उपहित को बोला कारण है भूत सूक्ष्म परिवेषित होते हुए जाता है भूत तब आठ पुड़िया को लेकर के जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें से एक पुड़िया हो गया ज्ञानेन्द्रियों की पुड़िया एक पुड़िया हो गया आपका यह जो है कर्मेन्द्रियों की पुड़िया एक पुड़िया अंत करण की पुणिया और एक पुड़िया हो गया जो है अबिद्या काम कर्म ठीक है ना पंच ज्ञानेन्द्रियो पंच कर्मेंद्रिय पंचो प्राण और अंत ये चार और अभिद्या काम कर्म ये हो गया सात और एक है भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म मतलब द्वारा परिवेषित होता है घेर एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अंत मतलब सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के बारे में कथन कर रहे अभी तो ये अंतकरण वृत्ति भेद से चार प्रकार से होते हैं कि अंतकरण वृत्ति भेदना परिणाम भेदना तिथा यहाँ पे तो दो प्रकार बोल रहे हैं दीपावती वृत्ति भेद में दर्शी वृत्ति भेद कैसे है मन रूप विमर्श रूप मतलब संशयात्मिका वृत्ति ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ये क्या है वो ये जो करता रहता है अंदर उसको मन वो मन की क्रिया है ये समझना सस्वरूप सा स्वरूपम जस् इस प्रकार की वृद्धियां हैं जिसमें वो जो इस प्रकार स्वरूप है जिसका उसको मन बोलते हैं और निश्चय आत्मिका, निश्चय अर्धावश स आत्मा स्वरूपम जस् ये प्रकार वो निश्चयात्मिका स्वरूप है जिसका हो गया बुद्धि इस प्रकार से वृत्ति को देखना समझनाते वृत्तिया होती है, हो हो हो हो मन, है मन क्रिया करते हैं फिर उसके बाद फिर तो थोड़ा मदद करते उसमें नहीं नहीं ये भी है वो भी है देखो ये फिर बुद्धि निश्चय करते नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता ये निश्चय है और ये अहंकार इतना ही है मैं मैं नहीं समझ हूं। मैं समझ पा पा रहा इस इस उसके साथ आता है प्रकार से सत्य से ज्ञानेंद्रिय और बनाया। तो माया की जो सात्विक अंश है उस सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण को बनाया उसी प्रकार से जब रजगुण बढ़ते हैं तब तो भगवान ने उसी क्रम से आकाश अग्नि जल पृथ्वी इसी क्रम से पानी इंद्रियों में आते हैं। बोलने की की ग्रहण करने चलने की इंद्रिया अमल मूत्र परित करने के लिए इंद्रिया इनको भी भगवान जग क्रम से बनाया इसलिए लिखा है रजाम क्रमात्मेंद्रिया थम अभिधानी जग् रे रजे तो पाकुपस्थ अभिधान निज्सि चेतन का जो रज है उस रजअश से पांच क्रम क्रम से भी से क्या क्या पानी पानी बोलने की इंद्रिय ग्रहण त्याग करने की इंद्रिय चलने की इंद्रिय मलमूत्र आदि परित्याग करने की आनंद के लिए इंद्रिय इस प्रकार से ये पांच कर्मेंद्रियों को बनाया और इसी का जो है तो इसके ऊपर कोई सामान्य लैंग जैसे लिखे लिखे और जब सम्बन्ध कर लेते मिला देते हैं तो उसी से तेर सर बेर सही तेर प्राण पृथ्वी दान पान समान उदान बैन उचते पुनः तेर सर बेर सही तेर प्राण पृथ्वी भेद सपंच था आप उसी की ये शमस्टी। शमस्टी से भगवान ने क्या प्राण को बनाया सहित ने पांच को मिला करके भगवान ने प्राण को बनाया वृत्ति भेद वृत्ति की भेद से वो भी पांच प्रकार की है अंतकरण एक है वृत्ति भेद से चार है और प्राण जो है वो भी एक है परंतु वृत्ति बहिर्गत वायु को प्राण बोलते हैं और उसके है माध्यम से जो अपन अंदर जाते हैं उसको अपान वायु बोलते हैं जो हमारे खाए पीए हुए अन्न को ग्रहण करते हैं और मलमूत्र आदि परित्यग करने में मदद करते हैं और शरीर को जो है मतलब मतलब शरीर बैलेंस बैलेंस बना के रखते रखते हैं हैं हैं हैं नहीं तो एक तो एक और ऊपर उठा देते प्राण वायु है खाए पिए हुए और नरस को शरीर में समान रूप से चारों तरफ में मतलब वितरण करते हैं इसलिए इसका नाम समान वायु है उदान वायु कंठ में रह करके ये जो सीखना आशु आना, जड़ो जो जड़ो में बैठ करके शरीर मतलब कर्म बलपूर्वक कर्म करने में मदद मतलब करते हैं बोलना आदि दौड़ना उस समय व्यायान वायु काम करते हैं इस प्रकार वित्ती भी ये भी पांच इस प्रकार से बुद्धि कर्मेंद्रिय पांच पांच और पांच प्राण और मन और बुद्धि मतलब मन से इंद्र इसको मिलकर के हमारा लिंग शरीर कहता है इसको तो लिंग शरीर पहचान करने वाला लिंग लिंग लिंग शरीर और शुक्ष्म शरीर शरीर शरीर और और एक ही है परंतु सामान्य अवस्था में उसको लिंग शरीर बोलते हैं वही जब क्ष्म के द्वार परिवष्टित हो वे अन्न शरीर में जाते हैं तब उसको सूक्ष्म शरीर उस समय प्रयोग करते हैं अदरवाइज लिंग शरीर चार लिंग मतलब लीनम अर्थम गमयती जो छुपा हुआ अर्थ को अभी व्यक्त तो करता है इसके जैसे अनुमान आनु, प्रमाण को धुआं देखा पर तो उसके अंदर छुपा हुआ अग्नि है तो धुआं दे, को देख करके जब अग्नि को समझते हैं तब क्या होता है वो धुआं के अंदर अग्नि धुआं लिंग के लिए लिंग है तो वो अनुमान से हम जानते हैं इसी प्रकार ये जो है सूक्ष्म शरीर को हमारी परिचय भी आपकी पता लग जाता है, शरीर वृत्तियों को, को अभी व्यक्त करते हैं इसलिए आप बोलते हैं जिसके लिए सब परमात्मा ने बनाया कि जीव के व्यवहार के लिए उपयोग के लिए गा, आवागमन करने के लिए आप उसको बता रहे हैं बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंच बुद्धि पंचकशिंग मुच्य से मन साम तिंग मुच्यु बुद्धय कर्मा व्यापार जनकानी ज्ञान उत्पन्न करने के लिए जो इंद्रिया है उसको बोलते हैं और कर्म करने के लिए जो उसको बोलते हैं उसको बोलते इस पांच दस बुद्धि कर्म पाँच पाँच पाँच पहले बोल क्या था, इंद्रिया प्राण और प्राण और प्राण भी पांच है बुद्धि कर्म इंद्रिया प्राण तेषा पंच कह ये पांच पांच करके पंद्रह करने वाला मन और इसको लेकर के बुद्धिशीर ये, ये कहीं पे एक मुका मिलता है उपनिषद कहते सप्तश लिंग शरीर मत तो अवय वाला बोलते हैं लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर भवती संज्ञान शरीर सूक्ष्म शरीर को ही दूसरा नाम है लिंग शरीर लिंगम थे लिंगम किंतु तो सूक्ष्म शरीर क्यों बोलते हैं क्योंकि तन्मात्र से बना हुआ है इसलिए उस सूक्ष्म शरीर है जो सूक्ष्म वस्तु से बना हुआ है और लिंग शरीर क्यों बोलते हैं वो हमारे अंदर की पहचान को हमारी व्यक्तित्व को भी करते हैं इसीलिए लिंगम अर्थम कम ये लिंगमिति उत्पत्ति का लिंग शरीर भी बोलते हैं न क्योंकि को हम देख नहीं पाते हैं परंतु तो लिंग शरीर के व्यवहार जिसके रहने के कारण हम समझ पाते हैं वो साक्षी इसी से हम हमने कुछ भी वस्तु को समझा जाना तो जैसे ये पेन है ये आख से देख फिर हमारे धनम्तरी संस्कार से ये जहां हमारा अंदर जाते हैं तो बुद्धि निश्चय करते हैं ये प्रेन है और फिर इस साक्षी स्पेन इस को मैंने जाना और उसके ऊपर साक्षी उसमें ज्ञातता तो लाता हाँ इस पेन को मैंने जाना ये जो बुद्ध उत्पन्न करता है वो उस साक्षी उसको उसमें ज्ञातता तो ला देते हैं तो इस प्रकार से इस साक्षी को समझने के लिए इस लिंग शरीर से जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस जो इंद्रियो जिस तन्मात्र से से तन्मात्रा बना हुआ है वो इंद्रियो उस तन मात्रा संबंधित विषय को ही प्रकाश कर पाते हैं आगे बताएंगे और इसी मन पांच तन से बना इसलिए पांच इंद्रियों को मदद करने के लिए मन सभी को समझ पाते हैं इसलिए भगवान ने कि टेक्निकली कितना सुंदर रूप से पूरा शिष्ट को बनाए इस प्रकार से इसको जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन चित्र का इस उन्नीस अवय से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर है इसको लिंग शरीर बोलते हैं परंतु मुख्य रूप से तो जीप तो जीव जब भूत सूक्ष्म का द्वारा परिभिष्ट होते मैं बोला जीव जब एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है तब ये आ, आ, आ, आ चार पुड़िया हो गया ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्रणन अंत ये चार पुड़िया के उसके साथ अज्ञान अविद्या काम और कर्म अज्ञान अज्ञान से बाशना, से कर्म इसका भी अनंत जन्म का अनेक वासना है अज्ञान कर्म के जो सूक्ष्म और इनको परिवेषित करते अगला शरीर जो मिलेगा उस शरीर में अपने संस्कार को उद्भूत करने के लिए ये पंचीकृत पंच पन्च महाभूत के सूक्ष्मतम अंश है जिसको जो उसको घेर के ले जाता है क्योंकि सूक्ष्म अकेला नहीं जा पाता तो अनमा से बना है ना उसको वो आठवा है उसको भूत सूक्ष्म बोलते हैं हमारा पंचदश में आया हुआ है पंचदशी नहीं उसमें विवेक विवेकशुला बने भगवान भाष्य स्पष्ट बोले तो उसको हम उपनिषद में भी आया हुआ है इस प्रकार से आवागमन करते हैं सूक्ष्म शरीर थूल शरीर यहाँ पे जल जाते हैं और आत्मा की आवागमन होना संभव नहीं है क्योंकि पूर्ण व्यापक है अनंत है परंतु की कहीं संभव नहीं है परंतु घरे में घरे की जल में प्रतिफलित सूर्य जब घरा को एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो प्रती होती है कि वो प्रतिबिंबित सूर्य एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है बंधु वास्तविक सूर्य का जो है कहीं आवागमन होता है होना संभव ही नहीं है वो तो प्रतिफलित चेतन की प्रतिथि होती है सूक्ष्म शरीर गया तो उसके तो अंदर आकाश है घरा को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखा तो प्रती होते जैसे घरा के अंदर के की आकाश भी एक जगह से दूसरी जगह इतना ही मात्र आवागमन की चेतना है उसको समझाने के लिए इस प्रकार से एवं सूक्ष्म शरीर अभिधायक तद दर्शयति तो पहले जो है कारण शरीर के अभिमान वाले में उसको प्राज्ञ बोलते हैं और समष्टि में उसको ईश्वर बोलते हैं पहले बोल करके आया अब यही जो है ईश्वर और प्राज्ञ जो कारण शरीर के अभिमानी से सम्ठी और व्यस्टि में मतलब पर मतलब हमेशा ही वेदांत में समी पर उपाधि से जो है अलग अलग करके होती है और समस्ती में द्वारा तो जिस चेतन को कारण चेतन उपहित चेतन को हमने कह करके आया था वही चेतन जब सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्मा करते हैं तो उनका नाम बदल जाते हैं व्यष्टि में उसको तेजस बोलते हैं और समी में उसका बोलते हैं मतलब ईश्वर जब अपने संकल्प से पहले सोचा पहले शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन कुछ नहीं करते परंतु जब उनके मन में सृष्टि की इच्छा हुई तब बोलेंगे महाराज मन नहीं है इच्छा काश हो जाएगा जी तो वास्तविक तो इच्छा हुई नहीं सृष्टि भी नहीं हुई परंतु और बाकी ऐसे भगवान अपनी करण के बिना भी शास्त्र ये बोलते हैं है, फिर, है, फिर भी चल सकते हैं उसका जो देखने के इंद्र नहीं है फिर भी देख सकते इसी प्रकार भगवान के पास मन भी नहीं है परन्तु ईश्वर के लिए शंका नहीं वो जो है मन के बिना भी संकल्प कर सकते कि मन मेरा हो जाए मन हो गया फिर बाकी सारा संकल्प सारे से चलता रहती तो तो को जागृत किया तो वही शुद्ध चेतन माया शक्ति से उपहित होकर ईश्वर नाम से कहा जाता है वही शुद्ध चेतन जब सृष्टि की इच्छा करते हैं तो उसके अंदर पूर्वकल्पीय सृष्टि मन में प्रतिभात होता है तब वो फिर उसमें जो है हिरण्यगर्भ नाम से जाना जाता है वही जिस हिरण्य प्रतिभा नगर की सृष्टि उनके मन में प्रतिभात होते ही फिर उसको स्थूल रूप में कल्पना करने लग गए वो विराट रूप में नाम होते हैं ये समस्ती अवस्था में इस नाम से बोलते हैं वही जब एक अलग अलग शरीरों में अलग जब क्योंकि एक, एक शरीर बना अब वही जब अलग, अलग अलग शरीर में प्रतिफलित हुआ तब क्या होता है उसको नाम अलग हो जाते हैं अलग अलग शरीर में कारण उपहित होकर के उसी ईश्वर का नाम होता है प्राज्ञा प्रतिष्ठ रूपेण अग्र अवस्था में वो कुछ भी नहीं जानता ये भी है परंतु हर चीज उसमें बीज में रहता है उसको कि कि से शुद्ध जाग्रत जाग्रत में आने के लिए दरवाजा के लिए दरवाजा है वो अब फल तो क्या हो गया जो वही शुद्ध चेतन तत्व समी सूक्ष्म शरीर के साथ मतलब उपहित के साथ जब उसके साथ जब दिखाई देते हैं तब उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं और वही जब अलग अलग दृष्टि शरीर के साथ दिखाई पड़ते हैं, हैं। क्योंकि इंद्रियों की तेज मात्रा से इनको की प्रकाश करते हैं ना वो बना हुआ है इसलिए उसको तेजस बोलते हैं तो अलग अलग इंद्रियों की तेजस मतलब सत्य और अजुगुण की अधिक कथा से बना जो विषय प्रकाश करने में सामर्थ्य है इसलिए उसका नाम है तेजस इस प्रकार से वही ईश्वर तत्व तो तेजनगर में बदला और वही प्राग्ज जो है में बदला उसी को समझाते के अगला शरीर बोल रहे एवं सूक्ष्म शरीरम अभिधा तत् अभिमानित तो प्रयुक्तम प्राग्श और अवस्थान्तरम दर्श और ईश्वर को अवस्थान्तर को दिखा रहे अभिम तेज सत्यम प्रपद्यते हिन्न गर्भ हिन्न गर्भताम ईश तय प्राज त्रिम त्यज सत्यम प्रपद्यते हिन्न्य गर्भताम ईश तय समिता इस प्रकार जो ईश्वर था वो है जो समिमन के तब उनको से कहा जाता है और जब जब जो एक एक शरीर शरीर शरीर में में में था अज्ञान उपाधि के साथ वो फिर करते हैं हैं उसको तेजस था, उसको बोलते बोलते तो अवित उपाधिक जीव प्राग्ञ कौन था मलिन सत्य प्रधान जो है माया था उसमें पहित होकर के उसमें प्रतिफलित उस होकर उपलक्षित लिंग शरीर अभिमा, अभिमान अभिमाने नादात्मता करना है तेज शब्द उसको तेजस नामक प्रबद्धते प्राप्त होती वही प्राग्ञ जब अपने लिंग शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ विशेष के मुख्य रूप से मन है वहां पर प्रधानम शरीर के साथ जबात्मक अभिमान करता है सूक्ष्म तेजस नाम को प्राप्त करता है यही से जीवत्व शुरू हो, हो जाता है जीवत्व क्रिया शुरू हो जाता है और ईर्ष जो है विशुद्ध शक् प्रधान में उपाधि में प्रतिफलित हुए थे फलत उसको जो है माया उनको अभी बस में नहीं कर पाते समस्या सूक्ष्म शरीर में, में, में अभिमान करते हुए वही चित्र तत्व हिरण्य गर्भ नाम से कहा जाता है हिरण्य गर्भ नाम से कहा जाता है हिरण्य गर्भ मतलब क्या है कि जिसकी गर्भ में सोने की तरह इस जो है छुपा हुआ उस नाम है जिसकी क्योंकि अभी उसी अवस्था हिरण नगर में बोलते हैं मतलब जिसकी गर्भ हमें जिसकी पेट में पूरा सृष्टि की रूपरेखा छुपा हुआ है ना वो अवस्था मतलब जैसे आप समझिए कि जैसे एक चना से अंकुर निकल आया तो वो चना तो बीज है हो गया अब अथवा फिर जो थोड़ा की इच्छा हुई, मतलब अपने पानी में भी गया उसके बाद एक दिन रखा तो उसमें अंकुर निकल आया तो वो हो गया अहिरण्य गर्भ फिर अंकुर को यदि आप खेत में बो देंगे तो धीरे धीरे वो वृक्ष रूप धारण करते हैं विराट अभाव पाया जाएगा इति पे के समझना पड़ेगा तेजस तो हिन्न्य गर्भियों लिंग शरीर अभिमाने अभिमान सी तयस्पर भेद किम किब दोनों ही जो तो लिंग शरीर में अभिमान करने वाला मतलब लिंग शरीर के माध्यम से शुद्ध चतन दिखाई दे रहा है तो अलग अलग क्यों ऐसा शब्द प्रयोग किया गया उसको उत्तर बताइ तय नगर व्यस्ट समित्वी बेस्ट मतलब इंडिविजुअल शरीर में जब अलग अलग स्थान में प्रतिफलित होते हैं देखते तब जो है वो माया की यही महिमा है वो एक होते हुए भी वो टुकड़ा टुकड़ा जैसा अलग प्रतिथि करवा देगा और उस अलग अलग टुकड़ा में वो जो है जैसी क्रैक हुआ वहां पर लाइट जैसी आत्मा के प्रकाश गिरते हैं तो लाइट अनेक रूप में विचीड़ित होकर फैल गया अनेक हो गया ऐसा दिखते हैं ऐसा दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार तीन दोनों का अलग अलग नाम हो गया व्यस्ती समृष्टि दम्भवती मतलब अलग उपाधि विशिष्ट व्यस्त उपाधि विशिष्ट व्यस्टि और समस्त उपाधि विशिष्ट समी सभी उपाधि के साथ एक रूप में देखना ही समी भगवान किसी से अपने को अलग नहीं मानता और होते ही वो अपने से भिन्न बहुत बुद्धि उत्पन्न हो जाता है यही दोनों में भिन्नता है इसलिए मतलब जब सब को मैं अपना मानता हूं ये मेरा समष्टि रूप है और जब यही में इस, इस शरीर में रह करके ही यदि आपके आपकी था बस यही मैं पूरा सृष्टि में चतुर्द तो भुवन में सभी जीवों को अंदर उसकी स्वरूप रूप में मैं भी विद्यमान हूं ये भाव है तो आप समझ समस्त को प्राप्त हो है यही आपकी मतलब हिरन नगर है परंतु वो उपासना के द्वारा प्राप्त हो सकता है नहीं तो कुछ भावना आएगा फिर बदल तो उस भाव समस्टिता नहीं है समी तादात्मता प्राप्त तो करने के लिए जब आप उपासना करेंगे तब उसको प्राप्त करेंगे और फलस्वरूप अगले जन्म में आप भाव को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यहां पर बोला इन दोनों में भिन्नता है ऐसी है कि व्यक्ति और समस्ती इस दोनों को भिन्नता को लेकर कहा गया इस्टर, जीवाना आ, रूप है और जीव व्यूप है।, है तो वही है कि चेतन और चेतन की उपाधि अंश अलग अलग है और इसको लेकर के यहाँ पे कहते हैं समष्टि ईशा सर्वेश स्वात्मत्मेदना तो तो गया इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है इस शरीर में रह करके ही आप ईश्वर तो भाव को प्राप्त कर सकते इस शरीर में रह करके इसे समस्ती स्वात्म तम वेदना तत अभा अन्ने वैष्टिशंग ये इस बैठी शरीर में रह करके यदि आप समृष्टि के चिंतन करेंगे समृष्टि की ही समझ हमेशा अपने को सब के साथ मिल करके एक होकर के देखना सीखेंगे ना धीरे धीरे आप ईश्वर इसम भाव को प्राप्त करेंगे फिर ईश्वर भाव को भी प्राप्त कर जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा माया उपाधि छूट जाएगा उपाधि छूट जाएगा जैसे आप उस भाव में पहुंचेंगे अशुद्ध चेतन व्यापक चेतन रूप में दिखने अनुभव करने लग जाएंगे इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो जीव और ईश्वर में शब्द प्रयोग होता है शुद्ध ब्रह्म में तो शब्द प्रयोग नहीं होता है ये अलग रूप में प्रतिति होते हैं क्योंकि ये हमारी परिच्छि में अभिमान यही हमारी बंधन है।, है और समस्टि के साथ जो एकत्व, तो वो जो है मुक्ति स्थिति है यही जीव ईश्वर भाव मतलब ईश्वरत्व तो गुण तो से नहीं शुद्ध व्यापक चेतन रूप में को प्राप्त तो करते हैं तो बस वो मुक्त हो जाता है इसीलिए समस्ती ईश्वर क्योंकि ईश्वर क्यों है सर्वे सम्मेदनत् के साथ वेदना के साथ अपनी अभिन्नता को अनुभव करने के कारण ये ईश्वरत्व है सभी का सुख दुख अच्छा पूरा, क्योंकि सुख हमारा तो पूर्ण पाप का फल है वो तो ईश्वर में नहीं है परन्तु तो सभी के साथ एकत्र करना यह ईश्वरत्व है केवल तो, अपने में लेकर के रहना व्यक्ति में रहना यही जीवत है यही बंधन है इसलिए तत्वात तत्व अन्य इसलिए दोनों में भिन्नता आ जाते हैं उसको तो संज्ञा जैसे जैसी आप हाँ एक शरीर में तादात्मक कर्मी करके और उसी में अभिमान करते हैं तब हम अपने को परिचिन्न बना लेते हैं वास्तविक तो जो है ये चेतन सर्वथा व्यापक है और इस व्यापक चेतन में पहला जो हमारा अभिव्यक्त होता है अज्ञान से वो है अंतकरण अंतकरण भी व्यापक है परंतु हमारा अभ्यास मन गया कि परिचिन्नता में तादा कर इसलिए हम अंतकरण वैश्विक रूप में ही प्रतीत होता है मैं केवल अपना ही चीज को जान पाते हैं जो कि लोग साधन के द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे जब मन को अपने वस हैं आपकी मन की व्यापकता को समझ जाता है जो तो अन्न के मन की बात को भी समझ जाते हैं गर्भुक्त दर्शय स्थूल की आदि उत्पत्ति सिद्ध है पंचीकरण निरुपये इस प्रकार से इस प्रकार से एवं लिंगम शरीरम कारण शरीर हो गया माया उपहित शीर्तन जनगर्भ और में प्रकार से जो शरीर शरीर हो गया, वो हो गया गया वो चेतन चेतन अब को और तेजस नाम से खा जाता है अब अलग अलग अलग स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है स्थूल शरीर की उत्पत्ति के उसको कहने के लिए परमात्मा ने क्या किया कि इस की जो भाग है तो, तो को बनाया और रज भाण को, को बनाया मतलब इसके आधिक कथा जब हुई तब तो, और जब तम भाग की आधिक कथा हुई तब तो उनको पंचीकरण किया पंचीकरण प्रक्रिया हम लोग जानते यहां भी बोलेगी कि पांच अलग अलग आ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पांच वस्तु है इस पांच ने पहले क्या किया कि एक जगह पे जैसे सब मिल करके पिकनिक करने जाते हैं अलग अलग वस्तु बना के ले गए तो फिर जिसने जिसको बनाया लेके आया वो अपना आधा भाग अपने पास रखा और बाकी आधा भाग को हम लोग पांच है तो बाकी आधा भाग को बाकी चार के लिए समान चार टुकड़ा कर दिया तो सौ था हमारे पास सौ रुपया तो मैंने पचास रुपया तो अपने पास रखा सौ भाग पचास भाग और बाकी जो है बारह रुपया पचास पैसा करके हमने विभाजन कर लिया तो पचास पैसा करके हमने जो रखा बाकी चार को दे दिया बारह रुपया पचास पैसा तो हमारे पचास प्रतिशत चला गया और बाकी सभी से हमने अलग अलग मतलब वायु आकाश ने क्या क्या वायु से से जल से पृथ्वी से वो बारह भाग जो बारह रुपया पच्चीस पैसा बारह दशमलव फिर, फिर वो जो है तन महाभूत में बदल जाते हैं मतलब अपना तन अपनी आकाश भाग पचास प्रतिशत बाकी अन्य भूतों की भाग जो है बारह दशमलव पांच रूप वो जो है क्या करते हैं पंच महाभूत बन जाता है इसी प्रकार वायु में वायु पचास प्रतिशत बाकी आकाश तेज जल और पृथ्वी बारह दशमलव पांच प्रतिशत हाफ एंड वन बाई एट हाफ एंड वन बाई एट में जो फ्रैक्शन yeah. oh, में लेंगे देन हाफ एंड वन बाई एट एसिन में लेंगे तो फिफ्टी परसेंट पॉइंट लाइक तो एक एक है है है वो फिर मात्रा क्या होते हैं हैं कि भूत में बदल जाते हैं। ये जो जो पे भी जो है एक है क्योंकि आकाश जो है निर है तो आकाश को हमने पांच टुकड़ा कैसे कर सकते हैं चार टुकड़ा आता पी तो ये जो है इसलिए इसी से वेदांतिक प्रक्रिया में जो है कहीं तीन भूतों को बोला पांच उपलब्धि ऐसा मिला दिया गया है ऐसा समझना है क्योंकि हमें जो रूप में दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी जल अग्नि आदि में उसमें आकाश की आवाद तो शब्द आते हैं वहां से तो आकाश भी विद्यमान है इसलिए ऐसा मांगा जाता है तो इस प्रकार से पंच तन मात्रा पंच महाभूत में बदल जाता है और पांच पांच महाभूत जो है हम उपलब्ध होता है इसीलिए पांच महाभूत की मान्यता है भगवान ने पांच ज्ञानेन्द्रिय इसीलिए बनाया क्योंकि पंच महाभूत है इस पंच महाभूत के ज्ञान इस पांच अलग अलग ज्ञानेन्द्रियों से हो पाता है इसलिए पांच ही पर्याप्त पांच से हम परेशान है बनाने को और परेशान तो इसी को पंचीकरण को बताया यहाँ से बोलते हैं तद भोगायन भोग, भोग आयतन जन्मने पंची की जन्म ने पंची कर बंधन में फंसाने के लिए भगवान ने जो है पूरा प्लान करके फसाया हमको तद पुनर भोगाय पुनर्भोग भोग, भोग आयतन उस भोग को वस्तु की भोग करने के लिए भोग के आयतन के रूप में शरीर को बनाया भोग की करण के रूप में इंद्रियों को पहले बना दिया था कहा बैठ करके वो भोग करे उसके लिए परमात्मा ने शरीर को बनाया इसलिए भगवान प्रत्येकं प्रत्येक इस जीव की भोग के लिए और उस पुनर्भोग को भोग आयोतन जन बने भोग को वस्तु और बैठ करके भोग करेगा जब तक तनमात्र अवस्था में है तब तक भोग को भोग को जो के लिए परमात्मा बनाई इकोलॉजिकल बैलेंस जिसका बोलते हैं एक दूसरे से सुख दुख को प्राप्त करते हैं और जरूरी नहीं है अब इस शरीर को जो क्योंकि भगवान बनाया ही ऐसा सृष्टि को शरीर को, इस शरीर उसे लाभ मिलता है खा, उस, बनता है भोजन बनता है उसका बनता बनता भोजन फिर बन मतलब भगवान ने बनाया वो एक दूसरे का भोक्ता भोग को रूप में ही बनाया अब हम उसमें कितना भोग करेंगे कैसे करेंगे उसके ऊपर परमात्मा ने छोट भी दिया वो ऐसा नहीं की ऐसा आपके लिए लिए हमने बना दिया पूरा भगवान भोग भोग करने के सृष्टि को बनाया परंतु कितना हमारी भाग्य में भोग है कितना हम कर पाएंगे वो निर्भर करता है हमारी कर्म के ऊपर अपने योग्यता कर्म के माध्यम से हमारे अंदर आता है तद तो अनुकूल हम भोग करते हैं कि तद भोग होगा यतन जन्मने आयतन को सृष्टि करने के लिए पंची करण है है करते हैं तो पंचीकरण कैसे करते हैं तो उसका आगे बोलते हैं दिधा विधायक दिधा विधाय चम चतुर्द प्रथम पुनः स्वेतर द्वितीय द्वितीय अंश जो जनाथ पंच विधा विधाय पंचायत पुनः स्वेतर द्वितीय अंश ही जो जनाथ पंच पंचते पहले आपने को दो टुकड़ा दिया फिर जिस टुकड़ा को अलग किया उसको जो है फिर चार चार टुकड़ा कर दिया फिर चार को दे दिया फिर उसको रख करके मतलब पहले अपने को को तो को आधा आधा आधा किया फिर फिर फिर भाग भाग में से एक भाग को फिर चार टुकड़ा कर गया। गया, फिर कर दिया हो गया पहले प्रक्रिया उसको क्या करेंगे वो बाकी प्रत्येक ने प्रत्येक ने आकाश आकाशवायु अग्नि जल पृथ्वी प्रत्येक ने ऐसा किया तो फिर क्या किया उसने एक एक टुकड़ा बाकी चार को दिया और बाकी चार से एक एक ले लिया बस इस प्रकार से वो लोग जो फिर सौ पूरा हो जाता है अपने कंप्लीट हो जाते हैं और फिर वो महाभूत बन जाते हैं पंचतन मात्र महाभूत बन जाते हैं। उद्भव हिरण्य गर्भ स्थूल अस्मिन देहे वैश्वरो भवे तैर खंड तत्र भुवनम भोग भोगाष्ट्रोद निरण्य गर्भ स्थूल दे भवे इस प्रकार से तहिर उन सब जो है मिल करके, कर, करके अब जो भूत वही कहते तहिर खंड तथ्य भुवन उसी के द्वारा ये भुवन जो सृष्टि हुआ है भगवंती भुवन जो सृष्टि भू भोग्य भोग आश्रय भोग वस्तु और भोग वस्तु के आश्रय भोग करने के लिए जो आश्रय मतलब ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है जो भोग को वस्तु है वही भोग का आश्रय है ये ठीक से समझना है मतलब हमारा शरीर जो है भोग का आश्रय है और हम अपने से भिन्न वस्तुओं को भोग करते हैं परंतु तो ये शरीर भी किसी को भोग को बनेगा और तो ये भी भोग भोग को वस्तु बन जाएगा और अन्य शरीर शरीर शरीर शरीर जिस इसको इसको भोगा जाएगा जाएगा वो शरीर इसका जो जो है है इस का का भोग हो पूरा विज्ञान भी सिद्ध कर दिया पूरा सृष्टि में ऐसा ही है मतलब एक शरीर दूसरे शरीर के लिए हित है दूसरे शरीर के जीवित रहने के लिए कारण बनता है और सदी शरी शरीर और क्या अपने समय पूरा होने पर उस शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करते है इस प्रकार सृष्टि की क्रम सृष्टि की प्रक्रिया अनाधिकाल से चलता रहे हम ही अपने कर्म का अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करके अलग अलग प्रकार से भोग करते हैं हम अगले शरीर में एक जगह पे खड़े हो करके भोग करेंगे अथवा हाथ और पैर दोनों के साथ मिलकर चलेंगे अथवा जैसे दो पैर में चल रहे हैं और दो हाथ से ग्रहण आदि करते ऐसे ही रहेंगे अथवा इससे भी सूक्ष्म भोग कर पाएंगे ये इस शरीर में अपने कर्म के माध्यम से हम ही कर लेते हैं पुरुषित ही और इस प्रकार से पुरुष अपने ब्राह्मण में प्रियोधी तरह से समझाए कि जीव अपने कर्म के अनुसार अपने मन वाणी और प्राण को सात अन्नों में एक हो क्या सभी शरीर में अलग अलग जो मूल स्थू, स्थूल भोगु है उसको पहला अन्न है और देवताओं के लिए हूत प्रभूत को बनाया और छोटे बच्चों के लिए जीव को लिए जो भोजन करने में समर्थ उसके लिए दुग्ध को बनाया और मन वानी और प्राण प्रत्येक जीवन अपने लिए सप्तान्न जाता है क्योंकि ये मन बानी प्राण जो है ये भोग के कारण नहीं है भोग है भोग को है ये, ये भी दुस्त्रा, दुस्त्रा, दुस्त्रा के, एक दूसरे को भोग करता रहता अन्न रूपी है इस प्रकार से वहां पे दिखाया अब जो है इस इस प्रकार से जो हिरण्य गर्भ मतलब तो एक ही शुद्ध चेतन एक ही शुद्ध चेतन जब अवस्था में रहते हैं तब तो उसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता तो हम निर्विशेष बोलते हैं वही माया उपहित होकर के एक विशेष रूप धारण करते हैं तब हम उसको ईश्वर बोलते हैं और वही जब सृष्टि की इच्छा से के उनके मन में लाते हैं तब तो उसको हम बोलते हैं अब जब वो सृष्टि के भाव जो स्थूल भाव जो अपने संकल्प से अपने को स्थूल रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं तब तो उसको हम विराट बोलते हैं ये समि में उसका ये नाम से जाना जाते हैं और यही वशुद्ध चेतन तत्व जब बेष्टि में अभिमान करते हैं तब तो उसको मतलब तो अलग अलग अलगस और शब्द के द्वारा वैश्वान शब्द के द्वारा बोला जाता है, उसी के यहाँ पे कह रहे हैं कि तय अंडर तत्व भुवन भोग्य भोग आश्रय उद्भव ध्यान देना जो भोग आश्रय है वही भोग को वस्तु है बे सुंदर ढंग से बनाया ये कभी नहीं सोचना कि मैं तो सबको भोग करूंगा मैं अन, आप भोग को वस्तु बनोगे आज जान के हो चाहे में पर कर्मन से, से तैयार कर लेते हैं तब धीरे धीरे जो है बंधन के बाहर जाते हैं और केवल भोग की के इच्छा रखते हैं तो बस कोई बंधन में ही फंसा रहते भगवान ने बनाया कि सबके एक दूसरे के लिए हित कारक होकर के एक दूसरे के भोजन बनाया भगवान परंतु हम लोगों ने क्या करते हैं दूसरे का भोजन को इकट्ठा करके रख देते हैं रखते पास और वही जो हमारे लिए पाप का कारण बनते भोग की मात्रा में दुर्भोग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है वैश्वनर विराट वहां पे जो है हिरण्य गर्भ जो है स्थूल शरीर में वैश्वनर विराट भक्त उसके द्वारा बोलते हैं और दृष्टि में उसको वैश्वर विश्व विश्व बोलते हैं के जाते हैं शब्द भूते भूते उपादान अंड अंतर भुवना अंतर भुवनानी मतलब इसमें चतुर्दश भुवन है और भुवन के अंदर क्या है अलग अलग लोक में अलग अलग भोग करने के लिए अलग अलग शरीर अलग अलग भोग को वस्तु से के ऊपर दो लोक है और नीचे भूमि अधित अतल वितर सुतल तलातल तला तल सतल पातल शब्द पाता चतुर्दश भुवनों में प्राणी भी प्राणियों के द्वारा भोग तुम जगञ्याणी अन्य आदि ने भोग करने के लिए उनकी जो उन उन में जिन को खाने का उन्हें शरीर बना रहेगा काम कर सकता उस प्रकार को परमात्मा उस, उस ने बनाया चयन किया गया। शरीर और उस शरीर के में उस, उस लोक के जो है शरीर को उसी लोक को ही बनता है पंचीकृत भूत ईश्वर अज्ञात आय देते महाभूत के द्वारा ईश्वर की आज्ञा से ईश्वर की इच्छा से फिर पंच महाभूत के स्थूल शरीर में बदल गया एवं उत्पत्तिमादाय शरीर उत्पत्ति अभिमान का का। एक एक शरीर अभिमानवत अभिमानी गर्भसूप एक अभिमानूपाण विश्वशा चलती यहाँ पे तो समी को मत और मतलब विराट और वैष्टि को विश्व इस नाम से कहा जाता है अलग अलग स्थूल शरीर में अभिमानी में चेतन ध्यान देना यहाँ पे क्योंकि सूक्ष्म जब हम स्थल शरीर में अभिमान करते हैं उस समय सूक्ष्म और कारण भी आ जाता है उसके साथ जब सूक्ष्म शरीर में अभिमान करते हैं स्थूल शरीर नहीं आते हैं और जब कारण में रहते हैं तब तो केवल आज्ञान में ही अभिमान करते उसमें वो बोध नहीं रहता विश्व बोध ही नहीं रहता तो इस प्रकार से एक ही चेतन तत्व जो है समी और रूप में विभाजित होकर के प्रतिति होते हैं और उस समय जिस प्रकार से यहाँ पे अभिमान रखते हैं अभिमान शब्द का अर्थ तो क्या है जो है नहीं परंतु माध माँ तो मा शब्द का अर्थ तो होता है मापना मानना माना मतलब मतलब माना अपने मान्यता थी कैसे मान्यता थी अभी मतलब ऊपर से मतलब वो भय नहीं वास्तव अपने ऊपर से ऊपर से इसको अभिमान बोलते हैं मतलब जो हमारे पास है नहीं परंतु तो हम ऊपर से दिखाने के लिए हम अग, अग, दिखाते हैं लोग को इसके जो है इसी को अभिमान बोलते हैं तो बस वास्तविक क्या है ये सारा कल्पना ये है ही नहीं परंतु अपनी मन ही मन सोच करके फिर हम उसमें जो है हमारे पास यह है हमारे पास वो है मैं इसका मालिक हूँ ये जो करते हैं वही हमारा अभिमान है जान से व्यवहारिक जगत में इसी प्रकार जब केवल हाँ, है। ये ये भी है अभिमान बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अध्यारूप है ये, और इस अभिमान इस अध्यारूप करके व्यवहार चलता है इसको यदि आप छोड़ देंगे आपका व्यवहार कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ तक भी ये बंधन मुक्ति ईश्वर कुछ भी नहीं रह जाएगा नहीं है उसका आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा अभिमान शब्द इतना मा टू मेजर यू आर मेजरिंग लिमिटिंग अभिमान करके इसलिए अभिमान शब्द किया है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ना कि दर्प दम्भ अभिमान इसको आश्री गुण में गुनाया भगवद गीता में है ना दैवाश संपद विभाग में दर्प दम्भ अभिमान चक्रोध पारुष्य में बचा अज्ञान है। है ये जो उसको ये अभिमान छूट जाए बस ये जो है, है हमेशा असंग पूर्ण चिंतन है ये जो ये अभिमान करते हैं इससे मतलब ऊपर से मां मतलब मानना है ना मान करना मान ऊपर से लिखाना करना में सू मीय जिसके मा, द्वारा मापते हैं हम मतलब अपना को परिचिन्त कर देते हैं मानते हैं हैं को दिखाते बस यही अभिमान अभिमान अभिमान है इस करके करके ईश्वर स्वयं ही में आ गए थे विराट अवस्था में आरोप तो क्या हो जाएगा और इसी वो ईश्वर के संकल्प से जो बड़ी छिन्न रूप में प्रतीत हो रहे वो भी अपने आप में अभिमान करने लगते हैं माया से जैसे ग्लास एक ग्लास अकेला ही है एक हाथ से तो बाई चांस गिर गया तो एक साइड में कुछ इनमरस क्रैक्स आ गया उससे अलग नहीं हुआ एक ही है तो जब आप जहां पे क्रैक्स नहीं आया उस तरफ से अपने को देखते हैं तो आप अपने को ही पाते हैं, अकेला ही बस ईश्वर सृष्टि यही है ऊपर से उसको मजा लेते हैं तो अभिमान करते हैं तो है। मजा लेते हैं और उसी को ही हमारे लिए बंधन हो जाते हैं इस प्रकार तो शतां इसी प्रकार से जो है कि ईश्वर जो है जैसे प्रकार हिरणगर्भ और विराट रूप धारण कर लेते हैं उसी प्रकार वही जो है को प्राप्त करते हैं तेजस जो है फिर उसके में। नाम से कहा जाता है उसके बोलते हैं तथ्य एवं वर्तमान तेजस विश्व भवन थी उसी प्रकार से तो आप में ठीक है समी में अभिमान करता तो अच्छा था क्योंकि भोग के लिए ना हम जो है ये बस इतना हमारे पास इतना भोग भोग क्योंकि हम में हम, में, में हम क्यों शास्त्र दिखाता है जो भूमा तत्व व्यापकता पूर्णता में आनंद तो बहुत अधिक है इसलिए आप खुद भी देखिए जिस प्रकार मान लीजिए हमारे सेवा भावना अथवा सबके साथ मिलकर रहना अभिप्रय यही रहता है कि जो है तो के साथ एकत्व को कर दुख तो फिर तो वो जो अभिमान करने का वस्तु था फिर वो भी छूट जाता है शुद्ध चेतन इस प्रकार से तेजस न विवर्जिता ती प्रत्योध विजिताजिता वह क्या इसमें वह यही हो गया कि जो है कि तेजस था वो क्या होगा विश्वसा को प्राप्त कर दिया विश्वसा को प्राप्त करके अब क्या है वो अलग अलग शरीर दिखाई पड़ता है देवता स्वर्ग से लेकर के नीचे पाताल पाता देव तीर ना का नाम दिया पर चौरासी लाख जो हम जानते भी नहीं चौरासी का भी नाम नहीं जानते हैं है ऐसा कि इस -इस अलग नाम से विश्व रूप हो गया भी अलग अलग हो गया सब विराट है विश्व रूप धारण कर गया परंतु एक कमी क्या हो गया कमी ये हो गया दर्शी मतलब वो बहिर्मुख हो गया वो इंद्रियों को परमात्मा परिखानी परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके बनाया तो वो वो देखने लग गया, कि गया और क्या, क्या है इच्छा पर तो सब इंद्र बाहर दौड़ने लगते हैं इसीलिए पराग दर्शनो प्रत्यक्ष तत्व बोध विवरचिता वास्तविक हमारे अंदर क्या है उस बोध से रहित हो गया मैं कहाँ से आया कैसे आया और वहां पर वास्तविक हमारे अंदर क्या है वो भूल गया और जो बाहर जो मतलब माया की चाक्षिक कथा भौतिक जगत की चाक्षिक और ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए बहिर्मुखता भी बढ़ता ही जा रहा है बहिर्मुखता बढ़ता ही जा रहा है और वही जो है और अंदर क्या है वो हमको जानने नहीं और वही हमारी बंधन के कारण भी बच जाता है इसी बहिर्मुखता की से जो जाल बनता है ये जो धागा है था इसके द्वारा इतना सुंदर जाल बन जाता है वो जाल में जाल में में जाते हैं और संसार के भोगते तो रहते हैं तो इसलिए हमें बोला कि बहिणमुख कैसे बना कि जो है भगवान ने इंद्रियों को ऐसे ही बनाया परम सिखाने व्यक्ति ने तत्ना पर अंतर आत्मा परंतु से मुक्ति के उपाय भी बताया इसी श्लोक में यहाँ से बाहर आने का राष्ट्रपा कश्य धीरा प्रत्येक आत्मा नश्यत अमृत चक्षुण अमृतत्विचन कोई धीर पुरुष मतलब किसी भी अवस्था में विचलित नहीं आते हुए अमृतत्व इसी शरीर में ही जो इस जन्म मृत्यु को पंथन से बाहर आ जाए इस प्रकार निश्चय करके ये बाहरी जगत को देखना शोक देते इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते बाहर जाने नहीं देते प्रत्याबन करके इंद्रियों को प्रभूत करके फिर जो है तत्व को उपलब्ध कर हो जाता है इस उपाय तथा जानते तथा श्रुति सिद्ध तत्व नुति में जो कहा तत्व वो नहीं जान पाता है क्योंकि बाहर के अंदर ही वो अंदर श्रुति शुद्धेतन तत्व भी तमान है परमात्मा ने इंद्रियों को केवल बाहरी वस्तु को परंतु भूतों को देखने का ही उपाय के अंदर जो अंदर जिसके कारण से को प्राप्त किया उसको देखने का सामर्थ्य नहीं दिया इंद्रियों वही तक के इस उस तत्व को देखने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करके रोक करके तब जा करके मनुष्य मुक्ति के आगे बढ़ सकते हैं आज यही पे रखते हैं छा महाराज एक मिनट महाराज भोग भोगाशय उद्भवा भोगा का बताइए ना थोड़ा कौन सा पांच सायो अट्ठाईसवा भोगाशव हाँ भोग को भोगाश्रय उद्भव ये जो है जो भोग को वस्तु तो बनाया वही भोग का भगवान ने क्यों सृष्टि को किया जीव की भोग के लिए अब जीव ने शरी, शरीर महाराज ने शरीर बनाया हाँ, शरीर बनाया ये आश्रय है परंतु हाँ। शरीर भोग के आश्रय होते हुए एक एक शरीर जितना वो एक चीज को, को, हाँ, को समझना है हमको की मैं आज भोग कर रहा हूँ परंतु ये शरीर भी उसका भोग को बनेगा हाँ जिस मेरा छाय हो रहा है मेरा मेरा हो रहा है मैं भी भोग बिल्कुल ये जो है प्रत्येक शरीर एक दूसरे के, भुग के, शरी के लिए बनाया मैं खुद के हाँ। शरीर को भोग भी रहा हूं मेरा शरीर खुद ही भोगा जा रहा है छह हो रहा है वो तो सुख दुख भुग का आयतन ही है वो तो सुख दुख के लिए आयतन नहीं है वो तो अपने घर में कौन से सुख दुख को हम भोग रहे हैं वो तो वो तो ही है परंतु ये शरीर दूसरे का भोग के लिए भी है ये शरीर भोग भी है केवल अपने कर्म अनुसार जो भोग भोग रहे वो बात नहीं है ये शरीर दूसरे की भोग भी है इसीलिए तो हम एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं केवल दूसरे की भोग दुख दोनों देते हैं। और ये शरीर जो है जैसे ही आज कि सब्जी मछली खाकर के हम जी रहे हैं शरीर को जब जला दिया जाएगा तो पानी में फेंक दिया जाएगा तो दफना दिया जाएगा वही सब जमीन के पानी के माध्यम से सबका भोग बन जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बहुत बहुत अच्छा अरे ये सच्चाई है, नहीं है। मैं ये आपका शरीर जिस शरीर से आप अपने कर्म के अनुसार भोग है वो एक भोग है परंतु ये शरीर समाप्त होने के बाद ये स्थूल शरीर जो दूसरे का भोग बन जाएगा भोग बन जाएगा वो ये समझने की बात है ये लोग नहीं समझते जी ये हम ये समझ जाए कि अरे ये शरीर तो भगवान किसी के भोग के लिए बनाया हुआ है शुरू से ही उसके लिए तैयार हो जाए शुरू से ही मन को तैयार कर जीने के लिए भोग को वस्तु तो शरीर को चाहिए हो तो एक पार्ट है परंतु अन पार्ट इज भगवान ने सृष्टि को ऐसा बनाया कि एक दूसरे का भोग और भोग, भोग, भोग के रूप में तो इकोलॉजिकल बैलेंसोलॉजिकल बैलेंस बोलो जी हाँ इसमें भगवान ने बनाया कि तब जगह सृष्टि की जो है शामता बनी रहती है नहीं तो क्या होता एक दूसरे को खाता रहते एक ही भर जाता दूसरा समाप्त हो जाता ऐसा नहीं होता वो ऐसे हाँ, जो इकोलॉजिकल है लेकिन का बात ये है हम हम शरीर सोचते हैं भोग रहे हैं किसी को लेकिन हम नहीं भोग जाते। है? है। हाँ, भोगे जा रहे हैं बिल्कुल भोगे जा रहे ठीक है, थीक है। शांति शांति शु प्रणाम प्रणाम प्रणाम शाम